दुख देने वाले हैं यह जा जानकर विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते प्रत्येक बुद्धिमान का यह कर्तव्य है कि वह दुखों से छुटकारा पाने का उद्योग करे असत्य से तम अज्ञान की उत्पत्ति होती है तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं अधर्म का अनुसरण नहीं करते अतः जो क्रोध लोभ हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित है वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न पर लोक में ही सुख उठाते हैं नाना प्रकार के रोग, और ताप से संतप्त होते रहते हैं वध और बंधन आदि के क्लेश सहते हैं तथा भूख, प्यास और परिश्रम के कारण भी कष्ट भोगते हैं इतना ही नहीं उन्हें आंधी पानी सर्दी और गर्मी से उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं बंधु बांधवों की मृत्यु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 दान से भोगों की और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है भरद्वाज ने पूछा ब्रह्मा जी के जो चार आश्रम बताए हैं उनके अपने अपने धर्म क्या है यह बताने की कृपा कीजिए भग जी ने कहा जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा के लिए पुरोकाल में ही चार आश्रमों का उपदेश किया था उनमें से ब्रह्मचर्य को पहला आश्रम कहते हैं जिसमें शिष्य को गुरु के यहाँ रहकर वेदों का स्वाध्याय करना पड़ता है इसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि वैदिक संस्कार तथा व्रत और नियमों के पालन से अपने मन को वश में रखना चाहिए सुबह और शाम सुबह और शाम दोनों समय संध्या सूर्योप्रस्थान तथा अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए तंद्रा और आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करे वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ का अभ्यास करता रहे इस प्रकार की दिनचर्या से अपने अंतकरण को पवित्र बनावे सवेरे शाम और दोपहर तीनों वक्त स्नान करे ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्नि और गुरु की सेवा करे प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लावे और वह सब गुरु को अर्पण कर दे अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर किए रहे गुरुजी जो कुछ कहे जिसके लिए संकेत करे और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट आज्ञा दे उसके विपरीत आचरण न करे इस प्रकार गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से स्वाध्याय का अवसर मिलने पर वेदाध्यन में प्रवृत्त होना चाहिए इस विषय में एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है गर्भस्थ्य को दूसरा आश्रम बतलाया जाता है अब हम उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणों की व्याख्या करते हैं जब सदाचार का पालन करने वाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल में रहने की अवधि पूरी कर ले और समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक हो जाए उस समय यदि उसे पत्नी के साथ रहकर धर्म का आचरण करने तथा तो पुत्रादि रूप फल पाने की इच्छा हो तो उसके लिए आश्रम में प्रवेश का विधान है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है, इसलिए साधन की इच्छा से गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए और उसी के द्वारा अपनी गृहस्थी का निर्वाह करना चाहिए गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल कहलाता है गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर विचरने वाले सन्यासी को भी गृह से ही भिक्षा आदि की प्राप्ति होती है तात्पर्य कि अन्य सब आश्रम वालों का निर्वाह गृहस्थाश्रम से ही होता है गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले अतिथि सत्कार के विषय में एक श्लोक है जिसका भावार्थ इस प्रकार है जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर का लौट जाता है वह उस गृहस्थ को तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है इसके सिवा गृहस्थास्त्र में रहकर यज्ञ करने से देवता श्राद्ध करने से पितर शास्त्रों के श्रवण अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं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 झरनों के आसपास तथा मृग से और सिंह आदि जंतुओं भरे हुए एकांत बनों में में रहते हैं। के उपयोग आने सुंदर वस्त्र भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगली औसत फल मूल तथा तो पत्तों का आहार करते हैं वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में और निमानुकूल एक ही बार खा रहते हैं नियत स्थान पर ही आसन बिछाकर बैठते हैं जमीन पत्थर रेती कंक्रीली मिट्टी बालू अथवा राख पर सोते हैं काफ काश या कुश की रस्सी मृग अथवा पेड़ों की छाल से अपना शरीर ढकते हैं सिर के बाल दाढ़ी, मूंछ, नख और रोम बढ़ाए रहते हैं नियत समय पर स्नान बलि वैश्वेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं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 अत्यंत साहस के कारण शरीर को चलाए जाते हैं जो पुरुष नियम के साथ रहकर कर द्वारा आचरण में लाई हुई इस योग का अनुष्ठान करता है वह अग्नि भांति अपने दोषो को दग्ध करके दुर्लभ लोगों को प्राप्त कर लेता है अब संसियों का आचरण बतलाया जाता है सन्यास चौथा आश्रम है इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष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 प्राणियों के प्रति मन वाली अथवा कर्म से भी कभी द्रोह नहीं करते कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते उन्हें चाहिए कि चारों ओर रहे और रात में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा नदी का किनारा वृक्ष की जड़ देव मंदिर ग्राम अथवा नगर आदि स्थानों में चले जाया करें। नगर में पांच रात और गाँव में एक रात से अधिक न रहे प्राण धारण करने के लिए गाँव या नगर में प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले द्विजातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाए बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करे काम क्रोध दर्प लोभ मोह, मोहनता गंभ निंदा अभिमान तथा हिंसा आदि से दूर रहे इस विषय में कुछ श्लोक है जिसके भाव इस प्रकार है जो मुनि सब प्राणियों को अभय दान देकर विचरता रहता है उसे कहीं किसी भी जीव से भय नहीं होता जो अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीर स्थित अग्नि के उद्देश्य से मुख में भिक्षा प्राप्त भविष्य का होम करता है वह अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है जो बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संन्यास के नियमों का पालन करता है वह परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है